कैसे हैं आप आप सुन रहे हैं श्रीमद्भागवतम के 11वें स्कंध की 10वें अध्याय में वर्णित भगवान श्री के द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेशों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम इस अध्याय में भगवान श्री ने लौकिक और पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण किया है है ना हमने जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे भक्त उद्धव जी को बताया कि बुद्धिमत्ता ये है कि कोई व्यक्ति सब तरह से मेरी शरणागति लेकर और जो शास्त्रों में मैंने उपदेश दिए हैं उन उपदेशों का पालन किया जाए और जहां तक इन उपदेशों के पालन में विरोध ना हो वहां तक निष्काम भाव से अपने वर्ण और कुल के अनुसार सदाचार का भी अगर पालन हो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मान लीजिए अगर कहीं विरोध उत्पन्न हो ही गया वर्ण से आश्रम से और भगवान के उपदेश जो है जहां पर उन्होंने कहा है कि सर्व धर्मान परित्यजे मामेकं शरणं ऐसी बात है तब क्या हो तब भगवान ने यहां पर बताया कि ऐसे में उसे देखना होगा यानी कि अगर कोई अपने वर्ण से जुड़ा हुआ है अपने कुल के अनुसार सदाचार का अनुष्ठान कर भी रहा है तो निष्काम भाव से करे वहां से सुख लेने की मंशा उसके अंदर ना हो निष्काम भाव से जुड़ने का मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि वो देखे कि जगत के प्राणी शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं उससे वो चाहते तो सुख हैं, पर उन्हें मिलता दुख है बारंबार देखने का प्रयास करें कि स्वप्न में जैसे वस्तु अलीक होती है काल्पनिक होती है इसी प्रकार से जागृत अवस्था में हम जो मनोरथ बनाते हैं जो वो सिर्फ कल्पना मात्र है, वो व्यर्थ है, वो इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि से उत्पन्न है और जो इंद्रियां जड़ हैं, इसलिए ये सब भी जड़ है, असत्य है, है ना? हमें दिखता है कि भाई ये तो अनेक वस्तु है, मगर ये सब असत्य है क्योंकि जड़ है। आगे भगवान ने चौथे श्लो नित्य कर्म ही करने चाहिए, यानी कर्म करने चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, और उन कर्मों का तो बिल्कुल ही परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले हों या सकाम हो, है ना? यानी कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरणागति लेता है और निष्काम भाव से अपने वराहस्तम धर्म का पालन करता है, लेकिन अगर उसकी स्थिति और आगे बढ़ करके ऐसी हो जाती है कि वो पूरी तरह से भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, तो भगवान ने ये परामर्श दिया कि तब सकाम कर्मों से दूर होने की कोशिश करनी चाहिए और विशेषतया यदि आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा जागृत हो, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, मुझे और और भगवान ने पांचवें श्लोक में एक बात और कही और उन्होंने कहा यमान भिक्षणम् सेवेति नियमानमत पराहकुचित मद भिग्यम् गुरुम शांत मुपासित मदात्मकम पांचवें श्लोक में भगवान ने कहा कि अहिंसा आदि यमों का तो आधारपूर्वक सेवन करना होगा यानी किसी भी बात को हिंसा का बहाना नहीं बनाया जा सकता मारपीट का बहाना नहीं बनाया जा सकता किसी को दुख पहुंचाने का बहाना नहीं बनाया जा सकता है ना अहिंसा के नियमों का पालन करना होगा वो भी आदर पूर्वक लेकिन पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर ही करना चाहिए तो जिज्ञासु व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो ठाकुरजी कह रहे हैं कि जिज्ञासु व्यक्ति के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात ये है कि वो अपने गुरु के जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हों, मेरा ही स्वरूप समझकर सेवा करे। तो अभी तक हमने ये जाना भगवान श्रीकृष्ण बत जितने भी माणसम नियम हैं उनका पालन निष्काम भाव से होना चाहिए और भक्ति का जो पालन है या भक्ति रूपी जो सुंदर कर्म है जो वस्तुतः कर्म भी नहीं है भगवान से मिलाने के लिए एक व्यवस्था है उसका पालन बड़े मन से होना चाहिए हम ये जाना और जो व्यक्ति और आगे जाना चाहता है तो फिर उसे एक ऐसे तत्वज्ञ व्यक्ति की सहायता लेनी होगी जो भगवान को जानता हो, जो शांत हो, जो भगवान के स्वरूप को जानता हो, उसे मेरा ही स्वरूप समझकर उसकी सेवा करनी होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति और आगे बढ़ना चाहता है, भगवद्ग्यान से युक्त होना चाहता है, जो भगवान को पाना चाहता है उसे तत्वविद व्यक्ति की शरण लेनी होगी ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना भगवान ने बोला है कि वो व्यक्ति तत्वदर्शी होगा ज्ञानी होगा और मेरा भजन करने वाला होगा मेरे परायण होगा जो मेरे स्वरूप को जानता है और शांत हो तो आज तक तो हम यह सुनते आए हैं कि जो गुरु उनकी क्या-क्या काबिलियत होनी चाहिए, उनमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, लेकिन छठे श्लोक में भगवान ने ये बताया है कि एक शिष्य में क्या काबिलियत होनी चाहिए, उसकी योग्यता के बारे में भगवान बता रहे हैं। अमान्य मत्सरो दक्षो निर्ममो द्रद्र सौग्रिदा आसत्वरो अर्थ जिग्यासुरः नसुय� है ना अभिमान नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का कि मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूं तो उसके अंदर एक सेवा का अभिमान आ जाए ऐसा नहीं होना चाहिए या ये सेवा मुझे मिली है और किसी को तो नहीं मिली है तो ये अभिमान भी बहुत पुरा है कोई अभिमान आना ही नहीं चाहिए सब भगवान की कृपा समझ करके शिष दूसरी बात वो कभी किसी से डाह ना करे किसी का बुरा ना सोचे किसी से जले नहीं है ना यानी किसी से ईर्ष्या ना करे किसी का बुरा ना सोचे कई बार शिष्य के अंदर ऐसे कुभाव आ सकते हैं अगर वो देखे कि एक व्यक्ति उसको तो कोई सेवा मिल गई है और मुझे सेवा नहीं मिली है तो उसके अंदर ये डाहा आ सकती है। तो इससे तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हम तो चले थे अपने गुरुवर्ग की सेवा करने या अपने गुरुदेव को जानने के लिए या उनसे उपदेश लेने के लिए। लेकिन हमारे अंदर योग्यता ही नहीं है, है ना? तो किसी से डाह ना करे। कई बार तो शिष्य ऐसे भी होते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण ने जब उद्धव जी को संदेश दिया था, तो उन्होंने ये बोला था कि जो गुरु है, वो मेरा स्वरूप है। अभी भी उन्होंने ये कहा कि वो मेरे स्वरूप को जानने वाला है, इसलिए वो मेरा ही स्वरूप है। यही समझ के सेवा होगी, है ना? आचार्य मां विजानियन ना अवमन्यत करें चित। ये श्ल कई बार शिशु गुरु के अंदर भी अनेक दोष देखने लगते हैं गलती उनकी नहीं होती है दोष दृष्टि बाहर से हम लेकर के आते हैं और यहां भगवान के अंदर उसे आरोपित कर देते हैं और गुरु वर्ग के अंदर भी आरोपित कर देते हैं परंतु हम जिस प्रकार का भजन चाहते हैं जिस प्रकार की सुविधा चाहते हैं तो भी अगर ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो जाए, तो एक शिष्य को अपने उस गुरु से दूर रहकर भजन करना चाहिए, तब उसका भजन पूर्णता को प्राप्त करेगा, क्योंकि जो गुरु तत्त्व है, वो तो भगवत तत्त्व है, है ना? तो यहाँ पर जब गुरु की योग्यता की बात आई, तो पहली बात यही है कि गुरुदेव वो हैं ज और किसी का बुरा ना सोचते हो। शिष्य के बारे में भगवान श्री श्रीकृष्ण आगे कह रहे हैं कि शिष्य प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस से छूना जाए। ऐसा ना हो कि अगर गुरुदेव अपनी शारीरिक अस्वस्थता या उस लीला के कारण अगर 8 बजे उठते हैं, तो शिष्य भी 8 बजे ही उठे और दोनों में कंपटीशन हो जा� कि वो प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस से छू भी ना जाए, उसे कहीं भी ममता ना हो, एक और योग्यता बताई जा रही है शिष्य की, कि शिष्य को कहीं भी ममता ना हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, कोई काम वो हड़बड़ा कर ना करे, उसे सावधानी से पूरा करे, और सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप किसी के गुणों में दोष न निकाले और व्यर्थ की बात न करें। तो एक शिष्य की योग्यताओं पर भगवान चर्चा कर रहे हैं कि ना तो उसे किसी चीज का अहंकार हो, ना वो कभी किसी से दुश्करे, ना किसी का बुरा सोचे, प्रत्येक कार्य में कुशल हो, प्रत्येक कार्य में आलस उसे छुप ही न जाए। हमने इस प्रकार के शिष्� उनके गुरुदेव ढाई बजे उठते कि उनको भजन के लिए बैठना है तो शिष्य जो है उन्हें सोए हुए अभी घंटा दो घंटा भी नहीं हुआ लेकिन वो उससे पहले उठ जाते और अपने गुरुदेव के लिए सारी चीजें सारी तैयारियां कर देते उसके बाद गुरुदेव ही बोलते कि अब आप सो जाइए सो जाइए लेकिन वो खुद सोते � प्राप्त हुआ हमें और गुरुदेव के चरणों में दृढ़ अनुराग किसे कहते हैं वो तो परिभाषा ही मानुदृढ़ अनुराग की हैं उसे कहीं भी ममता ना हो ये बहुत मुश्किल है बहुत ही मुश्किल है लेकिन भगवान ने कहा है कि अगर किसी को सद्शिष्य बनना है तो उसके अंदर ये एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि उसे कहीं भी ममता ना हो तो कहीं तो ममता होगी ही आखिर ममता नामक संस्कार हमारे अंदर है तो कहीं तो होगा ही तो बताया हाँ अपने सदगुरु देव के चरणों में हो कोई काम हड़बड़ा ना करे सावधानी से पूरा करें और सदा परमार्थ के संबंध में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ज्ञान प्राप्त करते करते, करते करते अब ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ही समाप्त हो गई। अब दूसरों में दोष दिखते हैं, है ना? वो तभी होता है जब किसी को अपने शिष्यपन का अभिमान होता है। तो किसी के गुणों में दोष ना निकाले और व्यर्थ की बात ना करें। आगे भगवान बता रहे हैं। साथ में श्लोक में जाया पत्य ग्रीहक क्षेत्र स्वजन रविनाद इशु उदासीन समं पश्चन सर्वेश वर्थव मिवाद कि जिज्ञासु का परम धन है आत्मा इसलिए वो स्त्री पुत्र घर खेत स्वजन धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे और किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उससे ममता न कर बैठे उदासीन रहे तो कहने का अर्थ य हर वस्तु का संबंध भगवान से लगा कर देखेगा भगवान को ही हर वस्तु के मूल में देखेगा तो उसे कहीं भी कोई वैरायटी नजर नहीं आएगी उसे ऐसा नहीं लगेगा ये स्त्री मेरी स्त्री है वो पुत्र मेरा पुत्र है वो घर केत मेरा है वो स्वजन मेरे हैं और ये सब अनेक हैं वो देखेगा अरे सब भगवद् प्रदत्त हैं भगवा� उसे सिर्फ भगवान से ही ममता रहेगी, सबसे ममता नहीं रहेगी, वो उदासीन रहेगा। इसी बात को भगवान जो है, वो आगे बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, कि कैसे संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखा जाता है। तो क्या दे रहे हैं उपदेश भगवान? आगे श्लोकों में चर्चा जारी रखेंगे हम, सुनते र